ओ सर्वधर्म स्थापक स्व सर्वधर्मस्वरूप आचार्याण महाचार्यो रामकृष्णा महा। आज भगवान श्री रामकृष्ण का दिन मान करके हम उनके ही विचारों के आधार पर अपना दैनंदिन जीवन कैसे आध्यात्मिक बना सकते हैं इसकी कुछ विचार हम देखेंगे मैं आपके सामने रखूंगा हम प्रवचन तो बहुत सुनते हैं लेकिन जब अपने जीवन में उतारने की बात आती है तो हम अद्भुत एक कारण बताते हैं कि महाराज आप लोगों के लिए ये सब संभव है लेकिन हम तो गृहस्थ जीवन में रहते हैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो किस तरह से इसे करें टाइम ही नहीं मिलता करके बता रहे हैं मैं जानता हूं क्योंकि जितनी जगह मुझे आज पिछले पन्द्रह सोलह साल से मैं यही काम कर रहा हूं स्पिरिचुअलिटी इन डेली लाइफ इसके बारे में ही जहां मुझे बुलाते हैं वहां जाकर के मैं बात करता हूं तो मैं भी आपको आपके व्यस्त जीवन में ठाकुर ने जैसे बताया वैसे आप कैसे कर सकते हैं इसके कुछ मुद्दे आपको बताऊंगा मुद्दों को आप मन में रखेंगे मैं तो बहुत कुछ बताऊंगा लेकिन उसमें से अगर एक चीज को भी पकड़ करके आप उसे अगर मन प्राण देकर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें तो देखेंगे कि साल दो साल में आपके संपूर्ण व्यक्तित्व पर्सनैलिटी में एक नवीन आभास निर्माण होगा क्योंकि याद रखिए कि आध्यात्मिक जीवन ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है हजारों हजारों सालों से इस पवित्र भारत भूमि में ऋषि लोगों ने इस बात का अनुभव करके ही कि समग्र सृष्टि यह दिव्य स्वरूप है और जीव उसे दिव्य स्वरूप का एक प्रतीक के रूप में इस धरातल पर वास करता है और जीव उस दिव्य स्वरूप के साथ अपने आप को एक अवस्था में अनुभव करने की कोशिश करता है यह वे जानते हैं इसलिए उन्होंने बहुत सालों से पहले से ही भारतीय विचारधारा को या उसके कार्यकलाप को आध्यात्मिक स्वरूप दिया उसी के लिए अलग अलग प्रकार की स्मृतियां विधि विधान निषेध इत्यादि सब निर्माण हुए जैसे मनुष्य समाज अग्रसर होता रहा हर आदमी अपने घर में ही बैठकर के कैसे आध्यात्मिक बन सकता है इसका पूरा लेखा जोखा उन्होंने बना के रखा था मुझे अभी भी याद है आपके भी घर में होगा आप जानते होंगे हर परिवार का एक कुलदैवत होता है उस कुलदैवत की पूजा करना ये पारंपरिक रूप से परिवार के मुखिया उनका दायित्व होता है और फिर वो अपने बड़े बेटे को उसे प्रदान करते हैं अगर वो ना हो तो उसके बाद वाले को लेकिन यह कुल देवता की पूजा का पूजा की विधि हमारे संपूर्ण सामाजिक जीवन में पहले से है और उसका उद्देश्य यही है कि वह कुल देवता जैसे हम कुल कहते हैं कि कुल मतलब जिस फैमिली के हम है उनकी वो देवता है उनको केंद्र बना करके जैसे ही हम सुबह आंख खोलते हैं तो उनको केंद्र बना करके सारा दिन हम अपना बिताएं जो भी कुछ कार्य करें उसी देवता को समर्पित करके करें आपको लगेगा कि स्वामी जी कोई नई बात बोल रहे हैं मैं नई बात नहीं बता रहा हूं आपको कुछ दो चार छोटे से उदाहरण देने से आपको बात समझ आ जाएगी कि यही प्रथा रही है क्यों क्योंकि अब कुल देवता की पूजा अधिकांश लोग करना नहीं चाहते इसलिए हमारे वृद्ध जनों ने वो प्रथा छोड़ दी बीच में देखिए मुझे भी याद है बचपन में दिवाली से पहले या जैसे बंगाल में दुर्गा पूजा से पहले या फिर किसी भी संप्रदाय में या किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति के इसमें साल में एक ऐसा दिन आता है कि उस वक्त में हम अपने नए कपड़े बनाते हैं न्यू क्लोथ्स लेकिन उनको पहनने से पहले घर में हम क्या करते हैं उन कपड़ों को हमारी कुल देवता के सामने रखकर थोड़ा सा अक्षत थोड़ा कुमकुम डालकर के नमस्कार करते हैं और ऐसा मानते हैं कि यह उनको हमने अर्पण किया और उन्हीं का प्रसाद हम ग्रहण कर रहे हैं यह भावना उसमें होती है और देखिए प्रतिदिन पूजा होती है घर में चाहे वो पांच मिनट की हो या दस मिनट की लेकिन हाथ मुख दो करके सुबह उठ करके एक दो चार प्रार्थना श्लोक बोलना आवश्यक था मुझे याद है बचपन में हमको नहीं तो मार पड़ती थी और मुझे सुबह दूध पीने बड़ा अच्छा लगता था लेकिन दूध नहीं मिलेगा माँ कहती थी जब तक तुम खड़े होकर के दोष श्लोक उच्चारण ना करो करके तो करना पड़ता था लेकिन आज उस बात को समझ में आ रहा है कि वह जो संस्कार माता पिता बच्चों पर लगाते थे वह इसीलिए थे कि उन्हें याद रहे कि उनके जीवन का केंद्र पर, परम परमेश्वर है तर, आप गाड़ी खरीदते हैं देखा है ना कि गाड़ी को पहले चालू करने से पहले आप क्या करते हैं थोड़ा हल्दी कुमकुम अक्षत डालकर के एक छोटी सी माला पहनाते हैं और उसके बाद में एक नारियल फोड़ करके प्रसाद के रूप में हम उस गाड़ी को ग्रहण करते हैं यहां पर भी भावना कैसी है कि वह गाड़ी केवल गाड़ी नहीं वह भी एक जीव है जिसके अंदर वही परमपिता परमेश्वर वहां बैठे हैं और उसको हम आदर युक्त दृष्टि से देखेंगे तो हमें वो अच्छा सर्विस देगा रिस्पेक्ट दिखाएंगे तो वो रिस्पेक्ट देगा यह भावना है पाश्चात्य देशों में उनकी अपनी पद्धति होगी मुझे मालूम नहीं लेकिन भारतवर्ष के सभी कोनों में या ऐसी छोटी छोटी बातें घर घर में देखी जाती हैं और उसका उद्देश्य यही था कि मानव सुबह से लेकर रात तक आंखें बंद करने तक वह ईश्वर के चिंतन में ही अपना मन निकाले चलाए लगाए ऐसा कुछ अंतराल बीच में आ गया और यह मेरा ओपिनियन नहीं स्वामी विवेकानंद का ओपिनियन है एक ऐसा अंतराल बीच में आया भगवान बुद्ध के अनुयायियों ने पहली शताब्दी में जिसको हम फर्स्ट सेंचुरी ए, -ए आजकल बोलते हैं या ए डी बोलते थे आगे तो उसमें उन्होंने एक ऐसी प्रथा समाज में निर्माण की कि जो व्यक्ति सन्यास ग्रहण करता है वह तो आध्यात्मिक है और जो गृहस्थाश्रम ग्रहण करता है वह व्यवहारिक है गृहस्थों के लिए उन्होंने यह बताया कि मंदिर में चढ़ावा दो और साधुओं की सेवा करो तो पुण्य मिलेगा और उस पुण्य के अनुसार किसी एक जन्मों में बाद में आप फिर सन्यासी बनेंगे तभी आप ईश्वर को प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे ऐसी उनकी धारणा उन्होंने दीर्घकाल इस भारतवर्ष में चलाई जिसके कारण जिसके हम वंशज हैं अब कि हमको ऐसा लगने लगा समाज में कि आध्यात्मिकता अलग चीज है और व्यवहार अलग है श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद ने आकर के फिर से वही पुरानी वैदिक धारा को लाने की कोशिश की है आध्यात्मिकता और व्यवहार अलग अलग नहीं यह जीवन का हमारा एक में वह अंग है बल्कि व्यवहार करके कुछ है ही नहीं सब कुछ आध्यात्मिक है जो कार्य करेंगे नौकरी करते हैं तो वह भी अध्यात्म है घर में अगर घर में झाड़ू लगाते हैं तो वह भी अध्यात्म है कोई काम करते हैं तो वह अध्यात्म है लोक व्यवहार करते हैं तो वह अध्यात्म है रामकृष्ण और स्वामी जी इतने तरीके से हमको यह सब समझाते हैं रामकृष्ण वचनामृत आप पढ़ेंगे तो उसके पन्ने पन्ने पर आपको यह दिखाई देगा कि रामकृष्ण बार बार कहते हैं कि अपने जीवन में यह करो क्योंकि उनको यह प्रश्न पूछा जाता है कि भगवान लाभ कैसे होगा तो वो क्या बताते हैं बहुत सरज सहज और सरल उपाय बताते हैं वो क्या कहते हैं हरी नाम गुणगान करो मतलब भगवान का नाम लो आपको अगर मंत्र दीक्षा मिली है तो उसका प्रतिदिन नियमित रूप से जब करना और अपने इष्ट का ध्यान करना यह अनिवार्य अंग है प्रतिदिन सुबह करना है पांच मिनट से ही शुरू करिए उसमें रस मिलने से पांच के दस बनाइए दस के पंद्रह आधा घंटा एक घंटा जैसे महाराज आपको प्रस्तावना में बता रहे थे कि रामकृष्ण मिशन दिल्ली के सभी कार्यक्रम आप भक्तों के लिए बनाए गए हैं हम सन्यासियों को इसमें कुछ लेना देना नहीं हम तो कमरे में बैठ के अपना कार्य कर ही लेते हैं लेकिन ये इतनी दौड़ धूप ये सब किसके लिए की जा रही है कि आपको आपकी जीवन धारा थोड़े से परिवर्तन क्या बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं करना है सिर्फ क्या परिवर्तन करना है दृष्टिकोण बदलना है मैं जिस तरह से देखता हूं या देखती हूं ऐसा ना देख करके एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करना है और उसी दृष्टिकोण के बारे में हम आपको बताएंगे तो आध्यात्मिक जीवन में पहले आपको क्या करना है बिल्कुल सीधी बात है। प्रभु का नाम लेना है अब ये मत बताइए मुझे कि हमें समय नहीं मिलता बहुत समय होता है सुबह से उठने के बाद में पांच दस मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं वो एक घटना मैंने ईश्व उपनिषद के समय शायद बोली थी वो फिर से मैं यहाँ बिकॉज यहाँ पर और भी बहुत अधिक हमारे मित्र सब आए हैं भक्त लोग उनको भी बता दू करके कि वो महाराष्ट्र के संत एक हुआ करते थे गोंदौलकर महाराज उनके पास दीक्षा प्राप्त एक महिला उन्होंने अपने वृद्ध अवस्था में यह घटना बताई थी और वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये आपके लिए ही है इसलिए वो बता रही है कि उन्होंने भी अपने गुरु से ऐसा ही बायना लगाया कि महाराज मैं कहा भगवान का जब कर सकूंगी ध्यान कर सकूंगी मेरे को समय ही नहीं मिलता तब तो उनके गुरुदेव ने उनको कहा अच्छा ठीक है मैं मानता हूं ऐसा है करके तो तुम एक छोटी सी मेरी विनती रखोगी तो बोली हाँ बोलिए गुरुदेव तो बोले ऐसा करना कि सुबह उठ करके हाथ जोड़ करके प्रभु को स्मरण करते हुए केवल एक वाक्य तो बोलो कि हे प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लो ऐसा उच्चारण तो करना शुरू करो और उसके बाद में बोले रात को सोने से पहले हाथ जोड़ करके प्रभु से कहो कि हे प्रभु आज जो कुछ भी हुआ मेरे जीवन में वह आपकी इच्छा से ही हुआ है ऐसा तुम करना शुरू करो यह महिला बताती है कि महाराज के मुझे कहती है कि मुझे तो बड़ा अच्छा लगा इतना जबरदस्त कंसेशन मिल गया नहीं तो बाकी लोग कहते नहीं मालूम था एग्जाम जो उनको लग रहा था कि एग्जम्शन है वो एग्जाम्शन नहीं वो उनको सर्वोच्च आध्यात्मिक अवस्था में ले गया लेकिन एक दो साल में नहीं पैतीस चालीस साल गुजारने के बाद में यह उन्हें पता लगा कि वो कहा पहुंच गई करके क्योंकि पैतीस चालीस साल के बाद में जो उनकी संगी थे उनके पति वो गुजर गए सारा दिन बाकी क्रियाकर्म रिश्तेदारों का आना जाना बेटे बहुएं बाकी सब बच्चे रो रहे हैं लेकिन यह माता स्थिर होकर के चुपचाप गंभीर बैठी हैं और रात को जब वो फिर अपने प्रतिदिन के अभ्यास के अनुसार जब बैठती हैं हाथ जोड़ करके और कहती हैं प्रभु आज जो कुछ भी हुआ आपकी इच्छा से हुआ देखिए और उसी क्षण वो कहती है कि मुझे अनुभव हुआ कि मेरे गुरुदेव ने क्या अद्भुत चीज मेरे जीवन में कर दी कि ऐसी घटनाएं होने पर व्यक्ति इतना विचलित हो जाते हैं दूसरे लोग मेरे ही बच्चे विचलित हो गए भ्रमित हो गए समझ में नहीं आया कि अब क्या करेंगे पिता चले गए अब कैसे होगा एक बड़ा आश्रय निकल गया लेकिन मैं मैं वो शांति से हूं यद्यपि मुझे दुख है कि मेरे जीवन संगीनी चले गए लेकिन मेरा मन ईश्वर पर निर्भर है और मैं भगवान की शरण में हूं प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण करना है वो उनको एग्जाम्पन दिया था याद रखिए दैट एग्जाम्पन इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन आप मत लीजिए ऐसा मत सोचिए कि ये कंसेशन हमारे लिए बहुत अच्छा है नो no, वो सबसे डिफिकल्ट है क्योंकि फिर आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते जब आपने भगवान को शरण ले ली और प्रभु जैसे आपके जीवन में करेंगे ऐसा जब प्रमाणित होने लगा तो फिर आप खुद कुछ नहीं कर सकते आप खुशी नहीं मना सकते आप दुख नहीं मना सकते सफलता पर आप क्रेडिट नहीं ले सकते और असफलता पर आप नैराश्य में नहीं डूब सकते क्योंकि वह भी भगवान की इच्छा से हुआ है इसलिए एग्जामेशन ना ले करके भगवान जो बता रहे हैं प्रतिदिन भगवान का नाम ले लो पहले पांच मिनट से शुरू करो फिर दस मिनट पंद्रह मिनट कम से कम आधा घंटा तो कोई भी आदमी निकाल ही लेता है हमको सबको आदत पड़ी है कि सुबह सुबह हम आके खोल करके पंचम वेद पढ़ना शुरू करते हैं जानते हैं ना पंचम वेद किसे कहते हैं इंडियन न्यूज़पेपर <laughs> और आजकल उसके साथ में जुड़ गया है आप ऑनलाइन हैं तो इंटरनेट में न्यूज की साइट्स लोगों के पास में आजकल आईफोन एंड स्मार्टफोन होने के कारण वो न्यूज आपको आपके ही स्क्रीन पर आपके हाथ में मिल जाती है सब तो हम आंखें खोल करके पहले क्या करते हैं दुनिया में क्या हो रहा है वो देखते हैं यह है या फिर हम क्या करते हैं सबसे पहला काम करते हैं बाथरूम में घुसने से पहले ही टीवी का रिमोट ऑन करके न्यूज चैनल चालू करते हैं फिर जाते हैं दांत मांझने टॉयलेट करने और बीच बीच में नहाना फिर चाय पीना क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहला आधा घंटा आंखें उठाने के बाद में हम तो भगवान का नाम कहीं भी कर सकते हैं सिर्फ केवल एक जगह बैठ करके करना है ऐसा तो प्रभु नहीं कहते कहते मेरा नाम करो तो जैसे ही उठ करके बाथरूम में बेसिन के पास में ब्रश में टूथपेस्ट लेकर ब्रश करना शुरू करें तो मनी मन हम ईश्वर को स्मरण कर सकते आपको एक मैं छोटा सा उपाय बता सकता हूं करके देखिए घबराना नहीं करके एक ठाकुर का छोटा वाला फोटो ना वो जो आईना है आपके बाथरूम में उसके ऊपर में रख दो ताकि आप सुबह उठकर के जब ब्रश करने जाएंगे तो पहले ठाकुर का दर्शन करेंगे बोले जय राम कृष्ण और फिर ब्रश करिए आपको राम कृष्ण तब से याद आने लग जाएंगे क्या फर्क पड़ता है वो हमारे अपने हैं बहुतों को ये चिंता होती है कि राम कृष्ण तो इतने अद्भुत पवित्र और बाथरूम जैसी ऐसी गंदी जगह पर मैं उनको कैसे बिठाऊ ये श्रद्धा और अद्भुत बात है लेकिन याद रखिए भगवान श्री राम कृष्ण ही वचनामृत में कई बार कहते हैं ईश्वर के ऐश्वर्य पे मत जाओ उनसे प्रेम करो और वो अपने हैं ना फिर उनको आप जहां बिठाएंगे ना वो बहुत आनंद से रहेंगे उनको आप पर अपना बना लिया तो फिर उसमें शुचि अशुचि ये सब छोटी चीजें नहीं रहती वो मेरे अपने हैं मुझे ही याद आ रही एक छोटी सी घटना मैं यहाँ बताता हूं मेरे नाना जी यहीं पास में रहा करते थे गुजर गए 98 में उन्होंने देह छोड़ दिया वो बहुत धार्मिक आदमी थे लेकिन वो राम जी के बड़े भक्त थे प्रतिदिन राम जी की पूजा कर किए बगैर वो अन्न नहीं ग्रहण करते थे पानी भी नहीं पीते थे वो प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट थे और इसलिए कभी तो उनको समय मिलता था आठ बजे तो उस वक्त पूजा करते थे कभी दोपहर को दो बजे समय मिलता था तो उस वक्त पूजा करते थे लेकिन पूजा करे बगैर खाना नहीं खाते थे ये पक्का था उनका मैं जब बड़ा हो गया और मतलब ये 1980-81 की बात है तो एक बार मैंने ऐसे ही देखा मैं अपने घर से करोल बाग से नानी के पास आया तो देखा नाना जी उस वक्त में लंच टाइम में आया क्योंकि नानी बहुत बढ़िया खाना बनाती थी <laughs> तो खाना वही नानी के हाथ का खाने के लिए आया तो देखा नाना जी पूजा कर रहे हैं उनकी पूजा बहुत बड़ी नहीं थी पंद्रह बीस मिनट पूजा करते थे पूजा घर सब अच्छा साफ करके उसके बाद थोड़ा सा चंदन लगाते थोड़े फूल देते हाथ जोड़ करके प्रार्थना बोलते और कुछ उनका श्लोक बोलने का तरीका था वो करते जब वो खत्म हो गया मैं रुका रहा नानी बोली कि तुम खा लो मैंने कहा नहीं नाना के साथ ही खाऊंगा अकेले खाके क्या फायदा है तो वो उनका खत्म हुआ फिर वो आके बैठे और वो और मैं बैठे तो मैंने मजाक में कहा मैंने आप तो बड़े अच्छे कभी आठ बजे देखा पूजा कर रहे है कभी दो बजे देखा पूजा कर रहे है ये कैसे कोई एक विधि कोई नियम कुछ समय तो होना चाहिए करके तो वो हंसते हैं और कहते हैं अरे मेरे राम जी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं तू क्यों लगा रहा है <laughs> देखिए राम को उन्होंने अपने जीवन का ऐसा बनाया था कि राम जी तो उनके हैं वो कहते अरे राम जी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं तो तेरे को क्यों ऑब्जेक्शन हो रहा है देखिए भगवान उनके अपने ऐसे अपने हैं ऐसा ही श्री राम हमको वचनामृत में पन्ने पन्ने पर बता रहे हैं कि भगवान को अपना बनाओ द मोस्ट लव द पर्सन ऑफ अवर लाइफ ऐसा बनाओ तो फिर हम उनका नाम कहीं भी कभी भी कैसे भी ले सकते हैं यह बताया कि ऐसा करना चाहिए और फिर उसके बाद श्री रामकृष्ण हमको बताते हैं कि सत्संग होना चाहिए सत्संग साधु संघ ऐसा कहते हैं संस्कृत में साधु शब्द का अर्थ होता है अच्छा गुड जो अच्छा व्यक्ति है या हम कह सकते हैं कि जो भगवत चिंतन करता है जिसका चरित्र अच्छा है उसके साथ में बैठकर के वार्तालाप करना चाहिए क्योंकि जिसका चरित्र अच्छा नहीं जो दुष्चरित्र है उसके साथ बैठ के वार्तालाप करने से क्या होता है उस दुष्ट भाव को वो दुष्ट भाव हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाता है इट्स लाइक एन इंटर जैसे वायरस हमारे शरीर में या बैक्टीरिया घुसते हैं ना वैसे थॉट वेव्स जिस थॉट वेव में हम रहते हैं वो विचार की शक्ति में प्रविष्ट हो जाती है यह जो मंदिर हजारों सालों से मंदिर या जो सब जो जगह बनाई गई आश्रम इत्यादि वो किस लिए पता है क्योंकि इस जगह में विशेष रूप से भगवत चिंतन होता है आप गेट के अंदर घुसने के बाद ही आपको ये मालूम पड़ता होगा कि यहाँ कुछ अलग है करके और जैसे आश्रम से आप निकलते हैं गेट के बाहर जाइए देखिए आपको लगेगा कि कुछ गड़बड़ हो गई करके ऐसा लगता है कि नहीं सबको लगता है क्यों क्योंकि यहां पर आध्यात्मिक विचारधारा जितने भी लोग आते हैं वो कोशिश करके इस परिसर में केवल आध्यात्मिक चिंता करते हैं तो उसका जैसा एक कवच ढकना यहां पर लगा हुआ है उसकी बाउंड्री बनी है उसमें घुसिए, तो वो वेव्स आपको पकड़ लेती हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है उसमें से बाहर निकलिए, तो फिर क्या हो जाता है बाहर की वेव्स आपको पकड़ लेती हैं। ठाकुर इसको लेकर के वो कहानी सुनाते हैं याद है ना कि गंगा में स्नान करने से सब पाप धुल जाते हैं तो फिर कोई कहता अभी तो लोग तो सदाई वह गंगा में स्नान कर रहे हैं तो फिर फिर भी तो वो पाप करते तो पाप कहा चले जाते हैं तब ठाकुर बताते हैं हंसी मजाक करते हुए लेकिन बात तो बिल्कुल ठीक है क्या कहते हैं वो जैसे ही गंगा में स्नान करने के लिए उतरते हैं तो वो पाप सब आसपास के पेड़ों पे चढ़ के बैठ जाते हैं <laughs> और जब आप गंगा में उतरते हैं तो कोई पाप नहीं सब खत्म नो प्रॉब्लम लेकिन आप स्नान करके अंगोछा लगा करके जब बाहर आते हैं तो वो पाप भी आकर के आपको फिर से पकड़ लेते हैं वैसा है तो फिर क्या किस बता रहे हैं अपने आप को ऐसा सशक्त बनाओ कि फिर वो चीजें मुझे न पकड़ पाएं करके उसके लिए प्रैक्टिस लगती है प्रतिदिन अभ्यास करते करते फिर व्यक्ति आश्रम में क्या अपने घर में भी उसी अवस्था में रहता है तो सत्संग इसलिए करना पड़ता है कि हम बाहर व्यवहार करते हैं लोगों से मिलते हैं तो अगर अच्छे लोगों से मिलेंगे तो उनके विचार अच्छी विचार धारा हमको प्रभावित करेगी और हमारे जीवन को और अच्छे विचार मिलेंगे उनसे गप्पे लगानी चाहिए उनसे अगर आप साधारण बातें भी अगर करें तब भी उनके साथ में अच्छे वाइब्रेशन आते हैं करके एक बार काशी में मैं रहते हुए एक बाहर के सज्जन आए थे तो वहा वो लाइब्रेरी में बैठे हुए थे उसी लाइब्रेरी में बहुत सारे बाकी स्वामी जी लोग बैठ कर के और उनमें आपस में क्रिकेट की और इसकी चर्चा चल रही थी कुछ थोड़ा सा पॉलिटिकल चर्चा भी जोरदार हो गई ये वो बहुत कुछ हुआ करके और उसके बाद में साधु अपना दस आधा घंटा रुक करके फिर चले गए सब वो व्यक्ति मुझसे वहा पूछते हैं कि अरे आप तो साधु सन्यासी हैं यहां बैठ करके आपने ये सब चर्चा चल रही थी करके तो ये अच्छा है या बुरा है मैंने कहा साधु सारा दिन भगवान का चिंतन करता है थोड़ी देर बीच में चर्चा करता है कोई फर्क नहीं पड़ता हम साधु के साथ जब चर्चा कर, मतलब एक साधु दूसरे के साथ में जब बैठता है तो वो केवल अच्छे वाइब्रेशन ही पाता है क्योंकि वो उनके साथ बैठा है करके लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बैठे तो ये डर लगा रहता है कि इसका कुछ वाइब्रेशन में ना घुस जाए करके ऐसा है तो सच संग मतलब जो व्यक्ति ईश्वर चिंतन करते हैं वह सन्यासी भी हो सकते हैं और गृहस्थाश्रमी भी हो सकते हैं उनके साथ दोस्ती बना करके आपस में चर्चा करनी चाहिए आप सब भक्त लोग इतने सारे हैं रामकृष्ण के भक्त हैं आपके अंदर में एक प्रकार का एक फैमिली बॉन्ड होना चाहिए वी आर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ श्री राम कृष्ण ऐसा चिल्ड्रन ऑफ श्री राम कृष्ण भाव लेकर के आप रहेंगे तो आपके ये असली रिश्तेदार हैं। जो रिश्ता आपका खून का इनका उनका है उससे भी बड़ा रिश्ता है भगवान श्री राम कृष्ण के साथ जुड़े हुए जो भक्तगण है उनके साथ बैठ करके बात करना और उनके साथ आनंद मनाना यह आपके लिए सत्संग हो जाएगा तो इन भक्तों में एक परस्पर भावना रख करके उनसे बात करिए उनसे चर्चा करिए और ऐसा करते करते क्योंकि आप रामकृष्ण भक्तों के साथ बैठे हैं तो स्वाभाविक है आप किस रामकृष्ण मां शारदा या स्वामी विवेकानंद का ही चिंतन आप करेंगे किसी ना किसी भाव से क्योंकि ये भी वो भी वो काम कर रहे हैं आप भी वही चीज कर रहे हैं इसलिए कहा सत्संग ठाकुर कहते हैं ईश्वर का नाम और सत्संग ऐसा करना है अगर सन्यासियों के पास पहुंचते हैं तो केवल उनके चरण स्पर्श करने से सत्संग नहीं होता ये मैं पहले ही आपको बता रहा हूं <laughs> कहीं आपको लगे कि अरे हम तो स्वामी जी को रोज प्रणाम करते हैं लेकिन उस प्रणाम से कुछ नहीं वो आपकी श्रद्धा है आप करते हैं बात अलग है सत्संग का अर्थ क्या होता है कि साधना करते हुए जहां कहीं आप अटक जाएंगे वहां जो इसके एक्सपर्ट हैं उनसे जाकर आप उचित प्रश्न करें तो वो आपको उचित रास्ता दिखाएंगे तो जाकर के पूछना चाहिए कठोपनिषद में देखिए इसलिए वहां पर यमराज नचिकेता को बोलते हैं उत्तिष्ट जागृत प्राप्य वरान निबोधत वरान प्राप्य मतलब जो वर श्रेष्ठ लोग हैं उनको तुमने प्राप्त किया उनके पास गए तो वहां जाकर के उनसे जानो निबोधत उनसे जानो कि भगवान कैसा तत्व है कैसी साधना करनी चाहिए लेकिन याद रखिए आप आकर के आप वीकली आते हो या वंस मंथ आते हो और हर बार केवल एक ही अगर प्रश्न करेंगे कि अच्छा स्वामी जी हम कैसे प्रभु का चिंतन करें स्वामी जी ने सोचा बड़ा अच्छा आदमी है तो इसको एक कोई उपाय बता दें तो वो उपाय बताते हैं लेकिन अगले सप्ताह आया और फिर वही प्रश्न किया कि हम कैसे भगवान का चिंतन करें वो सोचे चलो आदमी विस्मृति में भूल जाता है तो उन्होंने फिर से बताया लेकिन अगर तीसरी बार आकर के फिर वही एक ही प्रश्न करेंगे तो स्वामी जी सोचते हैं कि इसको भगवत चिंतन नहीं करना वो टाइम पास करने आया है तो आपके प्रश्न से ही हमको मालूम हो जाता है कि आप साधना करते हैं या नहीं इसलिए साधना करते करते आपको उचित प्रश्न आएंगे तब आप पूछेंगे तो देखिए उस वक्त में वो स्वामी जी को कितना आनंद होगा आपको उत्तर देते हुए क्यों क्योंकि वो सोचेंगे देखो हियर कम्स अनदर पर्सन Who is ंग थ्रू द सेम थिंग लाइक मी ये सचमुच सिंसियर है तो इस तरह से सत्संग का आपको फायदा मिलेगा ये आप कर सकते हैं कर रहे हैं करके उसके बाद, बाद आती है ये तो हुआ आपका बेसिक बैकग्राउंड प्रतिदिन आपको ईश्वर का नाम चिंतन करना है और जैसे समय मिलेगा वैसे सत्संग करना है सोशल इंटरक्शन में ये करना है करके उसके बाद में आता है काम काज का समय माताओं को सुबह से लेकर के गृहिणी का काम करना पड़ता है और आजकल बहुत सारी माताएं नौकरी करने भी जाती हैं लेकिन नौकरी के साथ साथ उनके घर काम में कोई कमी नहीं हुई मैं देखता हूँ ना कि पति महाशय सुबह से चुपचाप पैर पर पैर डाल करके बैठते हैं और चाय का प्याला मांगते हैं जानते हैं कि उनकी पत्नी भी नौकरी करती है लेकिन वो वैसे ही बाबू बनकर के बैठते हैं और केवल चाय मांगते हैं खाना मांगते हैं कंसिडर एज देअ ड्यूटी कि भाई वो तो वाइफ की ड्यूटी है मेरी थोड़ी तो ठीक है लेकिन थोड़ा सा हाथ बटाना बटाया जा सकता है कभी कभी आप भी आपकी पत्नी के लिए अगर एक कप चाय बना के ले जाएं, तो हाउ ग्रेटफुल शी विल फील तो मैं आह्वान करता हूं कि अपने घर के कामों में भी हाथ बटाने से रिलेशन भी अच्छे रहते हैं अब बात यह है कि जो भी कार्य आप करते हैं वो घर का काम हो या ऑफिस का काम हो या बिजनेस हो या कुछ भी हो स्वामी जी उसके लिए उपाय बताते हैं कि इसको कैसे आध्यात्मिक बनाया जाता है वो सीधी बात बोलते हैं कहते हैं जो कार्य एकाग्रता से किया जाता है वह अध्यात्म हो जाता है वहां वह वो, वो यह बात हमको बता रहे हैं कि एकाग्रता से मन की एकाग्रता से हम अपने ही अंदर वह चैतन्य भगवान को अभिव्यक्त करते हैं इट्स लाइक ब्रिंगिंग आउट हम किसी भी काम में भगवान को अभिव्यक्त करते हैं लेकिन वह भगवान का प्रकाश असंयम मन जो है मतलब जो मन एकाग्र नहीं है वो तो लाखों विचारों में वो शक्ति जैसे नष्ट हो जाती है उसको जब एकाग्र करके फोकस करके जब एक जगह लाया जाता है तो जैसे वो शक्ति और अधिक तीव्र होकर हमको दिखाई देती है हम सबको बचपन में स्कूल में यह प्रयोग एक्सपेरिमेंट करवाया गया था क्या एक्सपेरिमेंट एक कागज ले लो उसके ऊपर एक लेंस ले लो और वही सूर्य के प्रकाश को फोकस करके उस कागज पे डालो वैसे तो वो कागज पे सूर्य का प्रकाश पड़ ही रहा है लेकिन वो जलता नहीं है गर्म हो जाता है सिर्फ लेकिन उसको जब फोकस करके सूर्य की किरणों को उस पर डाला जाता है तो वो जलने लगता है कितनी अद्भुत शक्ति उसमें है वैसे ही हमारे अंदर में वह चैतन्य शक्ति वास कर रही है उसको एकाग्र चित्त से जब हम बाहर किसी चीज में लगाएंगे तो हम उसी भगवान को उसके माध्यम से प्रकाशित कर रहे हैं बाहर नहीं निकाल रहे प्रकाशित कर रहे हैं एक्सपोजिंग इट ऐसा कर रहे हैं एकाग्रता से हम दांत मांझते हैं क्या हम जानते हैं कि हम दांत मांझ रहे हैं बुद्धिस्ट लोगों ने माइंडफुलनेस करके एक प्रक्रिया निकाली जिसे वो कहते हैं कि क्या हम जो काम करते हैं उसके बारे में क्या हम सजाग हैं कि हम वो कर रहे हैं एक कप चाय आप पीते हैं तो क्या आप सजाग हैं कि आप चाय पी रहे हैं क्योंकि हमारा ऐसा नहीं होता एक तरफ को टीवी ऑन है एक तरफ को न्यूज़पेपर के पन्ने हम पलट रहे हैं और हाथ में चाय का कप भी है चुस्की बीच बीच में लगती है कभी कुछ लगने से ब्रेकिंग न्यूज एक बार उधर देख लेते हैं नहीं तो फिर इधर कुछ पढ़ते हैं चार पांच जगह मन चला गया इसी मन को आदत लगानी है एकाग्रता की मतलब क्या इसी काम में जो काम मैं करूंगा या करूंगी उस वक्त में वही एक काम मुझे करना है अगर मुझे ब्रश करना है तो मैं केवल ब्रश करूंगा ज्यादा से ज्यादा मैं अपने इष्ट भगवान श्री राम कृष्ण का चिंतन करूंगा बस या उनका नाम लूंगा ब्रश करते करते कर सकते हैं उसके बाद में आए चाय, चाय पीने के लिए तो चाय तो पीजिए और अगर चाय पी करके आपको आनंद होता है तो अपनी पत्नी से कहिए कि वाह क्या बनी है एक थैंक यू देने से बहुत जबरदस्त काम होता है सारे दिन का इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड तो ये बहुत जरूरी है कोई काम ऑफिस का भी काम करना हो तो जो भी काम ऑफिस में करना है या व्यवसाय में यू फुट योर होल माइंड बहुत लोग मुझसे यह प्रश्न पूछते हैं कि जब हम एकाग्रता से काम करते हैं तो उस वक्त तो हमको ठाकुर की याद नहीं आती तो मैं उनको कहता हूं उस वक्त में अलग से ठाकुर की याद करने की जरूरत नहीं अगर आपकी एकाग्रता है तो वह काम ही आपका भगवान हो जाता है वह फाइल आपके सामने वाली भगवान बन जाती है वो झाड़ू आपने हाथ में लिया झाड़ू लगा रहे हैं तो वो फर्श आपके लिए भगवान है अगर आप खाना बना रहे हैं तो जो पदार्थ बना रहे हैं वो आपके लिए भगवान है जो काम करेंगे वो आपके लिए भगवान है उसको अलग से भगवान का नाम नहीं लेना पड़ता जैसे आप वो नहीं करेंगे तो फिर भगवान का नाम लीजिए ऐसा कर सकते हैं ये स्वामी जी का अद्भुत उपाय स्वामी जी ने बताया फिर उनके बाद उन्होंने कहा कि सोशल अवस्था में मतलब हम जो सोशल रिलेशनशिप रखते हैं काम हो गया प्रतिदिन का ये हो गया उसके साथ में हमारी सोशल रिलेशनशिप होती है वो अपने ही घर से शुरू होती है और सारा दिन चलती है उस सोशल रिलेशनशिप में नारायण सेवा का भाव रखिए केवल रामकृष्ण मिशन में आकर के रामकृष्ण मिशन के कुछ कार्यों में हाथ बटाना ही नारायण सेवा है ऐसा नहीं वो तो है ही लेकिन आप आपके घर से नारायण सेवा शुरू कर सकते हैं यह हमको सीखना है प्रैक्टिस करनी है उसके दो तीन उपाय प्रैक्टिस के मैं आपके सामने रखूंगा उसको विस्तार से बोलने का मुझे अवसर नहीं मिल पाएगा क्योंकि समय थोड़ा कम है अभी आ, दस बज पच्चीस मिनट पे मुझे खत्म करना है क्योंकि यह भी हमने भगवान श्री रामकृष्ण से सीखा है समय की पाबंदी समय ऐसे चलना चाहिए तो कैसे बताते हैं देखिए अपने से हम बड़ों को आदर करते हैं साधारणतः यह हमारा नियम है कि हमारे से जो बड़े होते हैं उम्र में बड़े या फिर ओहदे में बड़े जो भी होते हैं उनको तो हम आदर दिखाते हैं सब समय वास्तविक रूप में आदर करते हैं कि नहीं पता नहीं लेकिन कम से कम दिखाते हैं क्योंकि कुर्सी का डर रहता है या अथॉरिटी का डर रहता है इसलिए हम आदर तो दिखाते हैं लेकिन नारायण सेवा इसको करने के लिए सबसे पहला काम आपको सीखना है कि आपके आसपास के सभी मनुष्य जो आपको दिखाई देते हैं सबको आदर देना है गिव रिस्पेक्ट टू दी अदर्स अपने घर में काम करने वाली वो जो नौकरानी या नौकर है उसको छी थू करके बात नहीं करनी चाहिए वह भी तो एक आदमी है ना ही और ह्यूमन बींगूमन बीइंग का रिस्पेक्ट देना पड़ेगा ऐसा रिस्पेक्ट देना आप जब शुरू करेंगे तब देखिए कि उनका प्रतिसाद आपको जो मिलेगा उनकी जो रिएक्शन है उससे आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा क्योंकि आप आदमी को आदमी समझ करके एक आदर देते हैं ना तो उसको बड़ा अच्छा लगता है सिंपल चीज है ना किसी को भी अगर हम प्रेम से थैंक यू बोले एक कप चाय मिलने के बाद भी अगर हम उसको कहें कि थैंक यू ऑटो रिक्शा में चढ़े और अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचने के बाद क्या कभी आपने ऑटो रिक्शा वाले को थैंक यू बोला है कोई नहीं बोलता उस कहता है उसको तो पैसे मिलते हैं लेकिन पैसे तो मिलते हैं वो तो डिस्टेंस के मिलते हैं उसने आपको जो बहुत सेफली बहुत मतलब इसको कैसे नहीं किसी प्रकार का विघ्न न करके चुपचाप आपके गंतव्य स्थल पे पहुंचाया इसकी कृतज्ञता क्या हम व्यक्त नहीं कर सकते ये प्रैक्टिस मैंने 2003 के बाद शुरू की जब मेरे मन में सब आने लगा क्योंकि मैं बहुत ही उद्धट लड़का था और धूमधाम करके सबको बोल देता था और इंटेलेक्चुअल होने के कारण किसी को अपने मतलब क्या बोलते ना आस पास नहीं देता था लेकिन इसके कारण मुझे बड़े दुख झेलने पड़े और फिर एक वरिष्ठ महाराज के निर्देशन के अनुसार मैंने अपने जीवन को बदलना शुरू किया तो सबसे पहला काम यह किया कि हमारे उसी आश्रम में जो लड़के जो ए, ए, वर्कर जो काम करते थे उनसे मैंने बड़े पोलाइटली बोलना शुरू किया एक चीज सीखी क्या मैं किसी को ऑर्डर नहीं लगाऊंगा मैं रिक्वेस्ट करके देखूंगा तो वो पेंट्री में जो ब्रेकफास्ट खाना चाय बनाता था वो लड़का उसका नाम ए, ये अभी गोविंद तो पहले में जाके बोलता था गोविंद चाय चाहिए काली वाली करके वो तो बना के देता है वो नौकर है क्या करे फिर मैंने वो बदल दिया मैंने जाकर के कहा गोविंद एक कप चाय मिल सकती है पहले दिन तो वो घबरा गया यह चक्कर क्या है <laughs> ये इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कोई गलती हो गई क्या तो वो एक्चुअली मुझसे पूछता है मुझसे कोई गलती हो गई क्या <laughs> मैंने कहा नहीं गोविंद ऐसा नहीं मुझसे ही इतने साल से गलती हो रही थी मैं अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा हूं गोविंद एक कप चाय मिल सकती है ऐसा नहीं कि गोविंद एक कप चाय दे दो नहीं ये कहा गोविंद एक कप चाय मिल सकती है तो वो क्या कहता है क्यों नहीं मिलेगी महाराज कौन सी वाली लेंगे बताइए उसके साथ बिस्कुट दे दो, ये दे दो। देखिए रिक्वेस्ट करने से बहुत कुछ बनता है और नारायण सेवा का वो सबसे बड़ा है कि जब हम उसको नारायण करके सबको लगता है ना कि नारायण देखना है तो हम क्या सोचते हैं? एक अगरबत्ती ले आओ एक टीका लगाओ माला चढ़ाओ नहीं नहीं नहीं वो सब नहीं करना है अरे वो भगवान मतलब उनकी प्रतिमूर्ति है इसलिए उनका रिस्पेक्ट देना है आदर करना है ऐसा हम शुरू करें अपने जीवन में कि हम उनको आदर देना सीखें उनके साथ प्रेम से व्यवहार करें छोटे छोटे जो भी आ जाए इवन एक बच्चे को भी अगर हम प्रेम से बोलें तो वो भी प्रेम देता है करके देखिए एक कुत्ते को भी अगर आप करेंगे तो वो भी घुड़ाता है बिल्ली भी उल्टे आपके चढ़ती है लेकिन उसको भी पुचकार करके करे तो वो आप हुए आपके, आपके आसपास घूमता है, तो अगर एक प्राणी मात्र ऐसा करता है तो हम कुत्ते को तो बहुत पुचकारते हैं लेकिन अपने ही बगल में बैठे हुए हमारे ही जो लोग हैं उनके साथ हम छीतू करके बात करते हैं तो कैसे करते हैं कुत्ता क्या उनसे श्रेष्ठ है क्या इसलिए देखिए हर मानव को उसको एक आदर और रिस्पेक्ट देना कर्तव्य है तुरंत यह सब बताने के बाद में लोग हमसे मुझसे बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन में ये प्रश्न पूछेंगे इसलिए मैं पहले ही उसका जवाब अभी दे रहा हूं <laughs> कि महाराज हमारे जीवन में ऐसे भी लोग आते हैं कि उनको बिल्कुल हम पसंद नहीं करते दे आर वेरी बैड एंड डेंजरस तो क्या करना चाहिए क्योंकि क्या होता है एक्चुअली वो प्रैक्टिस नहीं करना चाहते और एक्सेप्शन टू द रूल को पहले सामने खड़ा कर देते हैं एक्सेप्शन को क्यों पकड़ेंगे हम हम जो चीज है उसको तो पकड़े अगर हमारे साथ मिलने वाले 20 आदमी हैं, तो उन 20 में से एक या दो ही तो ऐसे होंगे कि जिनके साथ हम व्यवहार अच्छा नहीं कर सकते उनको हम छोड़ दें। लेकिन बाकी तो अट्ठारह ऐसे है ना कि जिनके साथ हम अच्छा व्यवहार कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से एव परसेंट इज ए वंडरफुल थिंग टू हैपन उसके बारे में मत सोचिए कि जो बहुत बुरे हैं जिनके साथ आप संपर्क रह ही नहीं सकते तो क्या करें भगवान श्री राम कृष्ण ने भी उसका उपाय बताया है वो क्या कहते हैं सभी नारायण हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाघ नारायण को मैं आलिंगन लगाऊंगा करके उसको तो मैं क्या करूंगा दूर से नमस्कार करूंगा ऐसा करिए आपका जीवन गारंटी देता हूं लेकिन अगर आप सिंसियरली प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं एक साल में आपका व्यक्तित्व संपूर्ण बदल जाएगा नमस्कार